ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्ण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं मोक्ष ज्ञान मात्र की अपेक्षा करता है क्रिया की अपेक्षा नहीं करता इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान चार प्रकार के कर्मफलों में से मोक्ष एक भी प्रकार का नहीं है ये कह रहे हैं जिनके मत में मोक्ष उत्पाद्य होगा या जिनके मत में विकार्य होगा उनके मत में जरूर उत्पाद्य घटादी को जैसे क्रिया की अपेक्षा है और विकार्य दध्यादि को भी जैसे क्रिया की अपेक्षा होती है ऐसे अपेक्षा उत्पाद्य या विकार्य मोक्ष को हो सकती है लेकिन जो मोक्ष को उत्पाद्य या विकार्य मानेंगे उनका मोक्ष नित्य सिद्ध नहीं होगा उनके मोक्ष में अनित्व की आपत्ति आती है ये दोष है इसलिए मोक्ष को नहीं माना जा सकता उत्पाद्य या विकार्य रूप कर्म फल तो कहा भले ही मोक्ष उत्पाद्य न हो और विकार्य न हो किंतु आप्य होने से ग्रामादि के तरह क्रिया सापेक्ष होगा ग्राम आदि जैसे वनस्थ पुरुषादि के आप्य होने से गमनादि क्रिया सापेक्ष हैं ऐसे ही मोक्ष संसारी पुरुषों का आप्य होने से क्रिया सापेक्ष होगा इस प्रकार की शंका का समाधान दो विकल्प करके किया गया कि ये जो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है इसे जीवा भिन्न मानते हो या जीव से भिन्न मानते हो तो जीवा भिन्न यदि है तो जीव से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप मोक्ष तो जीव को प्राप्त ही होने से उसमें आप्यत्व सिद्ध नहीं होगा तो जीव से भिन्न यदि मानेंगे तो फिर जीव से भिन्न जो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है वह देशत अपरिछिन्न है आकाश के तरह तो आकाश जैसे भिन्न होने पर भी किसी प्राणी का आप्य नहीं क्योंकि हरेक प्राणी जहाँ विद्यमान है वहाँ आकाश देशत अपरिछिन्न होने से स्थित होने से अप्राप्य है उपलब्ध ही होने से प्राप्य नहीं कहलाता किसी का भी भिन्न होने पर भी ऐसा आकाश के तरह मोक्ष व्यापक होने से आप्य नहीं हो सकता जीव से भिन्न मानने पर भी इसलिए आप्यत्व रूपेन भी मोक्ष को ग्राम आदि के तरह क्रिया सापेक्ष नहीं कहा जा सकता ग्राम आदि घनता से भिन्न होने से गनता के आप्य नहीं है उनमें आप्यत्व गंतरी भिन्न होने से नहीं है गंतरी भिन्न तो आकाश भी है लेकिन आकाश गनता का आप्य नहीं है तो ग्राम आदि में आप्यत्व का प्रयोजक है देशतः परिछिन्नत्व ऐसा देशत परिचिनत्व ब्रह्मस्वरूप मोक्ष में न होने से आप्यत्व सिद्ध नहीं होगा जीव से भिन्न मान्य पर भी आप्य न होने से ग्राम आदि के दृष्टांत से मोक्ष में आप्यत्व रूपे न क्रिया सापेक्ष सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्राम आदि में जो क्रिया सापेक्ष का प्रयोजक तो बताया, वह ब्रह्म में नहीं है। आया कहा गया तो हाँ, तो आकाश को खोजने का प्रयास नहीं करते मैं नहीं करता है वस्तु में करना पड़ता है। हाँ वो परिचिन वस्तु में यही पड़ी हुई होने पर भी यदि परिचिन है तो खोजने का प्रयास करना पड़ता है लेकिन जिसको मालूम है व्या, आकाश व्यापक है सर्वत्र है उसे आकाश को खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता हाँ। तो आप्यत्वेन रूपेन भी क्रिया सापेक्ष मोक्ष को नहीं कहा जा सकता क्योंकि मोक्ष में आप्यत्व असिद्ध है तो संस्कार्य मान करके क्रिया सापेक्ष मोक्ष को मानते हैं यदि कोई तो कहा कि संस्कार्य भी मोक्ष नहीं है क्योंकि संस्कार दो प्रकार का होता है गुणाधान रूप और दोषापन रूप और मोक्ष तो का गुणाधान रूप संस्कार संभव नहीं है इसलिए कि अनाधेय अतिशय जो ब्रह्मा तदात्मक मोक्ष है अनाधेय अतिशय शब्द का अर्थ है जिसमें अतिशय तो कोई भी गुणात्मक विशेषता का संपादन नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अनाधेय अतिशय वो है ब्रह्म ब्रह्म में कहीं से भी गुणों को स्थापित नहीं किया जा सकता गुण रूप विशेषता संपादित नहीं की जा सकती इसलिए ब्रह्म है अनाधेय अतिशय स्वरूप और तदात्मक ही मोक्ष है वही तो मोक्ष है अनाधे अतिशय ब्रह्म ही मोक्ष है इसलिए गुणाधान रूप संस्कार ब्रह्म का मोक्ष का नहीं होगा तो मलापनयन रूप संस्कार यदि कहना चाहोगे दोषापनयन रूप संस्कार तो ब्रह्म को तो श्रुति कहती है और गीता कहती है निर्दोषम ही समम ब्रह्म नित्य शुद्ध है शुद्धम अपाप विधम ऐसा आता है ना कबीर मनीषी परिभूष स्वयंभूर या था तथ्य तो, तो वेदधात आ, और उसी में आता है एक शुद्धम अपाप विधम हाँ, अपाप विध वो आ रहा है कबीर मनीषी हाँ सपरेगा शुक्रम अकाय शुद्धम अपापविद्धम शुद्धमिदम अपाप हषनावीरम हाँ। शुद्धम अपापविद्धम विधम है वो तो हा वो भी है हा वो भी इसी में प्रमाण के रूप में बताया जा सकता है कई एक श्रुतियां नित्य शुद्धता ब्रह्म की बताती है इसलिए उसमें कोई मल ना होने के कारण मोक्ष तदात्मक है नित्य निर्दोष ब्रह्मात्मक मोक्ष होने से दोष दोषापनयन रूप संस्कार भी मोक्ष का नहीं होगा इसलिए तो मोक्ष में दिखा करके भी क्रिया सापेक्ष तो नहीं कहा जा सकता ये कहा गया फिर दर्पण दृष्टांत से बताया जा रहा है संस्कार्यवत्तिकार के द्वारा मोक्ष तो जैसे दर्पण का भास्वरत्व स्वरूप घर्षण क्रिया से अभिव्यक्त होता है तो दर्पण के स्वरूपभूत भास्वरत्व को अभिव्यक्त होने के लिए आवश्यकता है निघर्षण क्रिया की ऐसे मोक्ष को माना जाए आत्मा का स्वरूपभूत धर्म दर्पण का जैसे भास्वरत्व स्वरूभत धर्म है और वह अवृत्त है उसे अभिव्यक्त करने के लिए उपासना क्रिया की अपेक्षा मान ली जाए उपासना क्रिया सापेक्ष माना जाए ये शंका की कि यथा आदर्श क्रिया निघर्षण क्रियया संस्क्रियमास्वरत्व संस्क्रिय धर्म चेत यहां तक स्वात्म धर्म एवं संतिरो मोक्ष इसका निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने कहा कि न क्रिया तो अनुपपत्ते आत्मन ये मोक्ष को आत्मा का स्वरूपभूत धर्म अप है और वह आवृत है उसे अभिव्यक्त करने के लिए उपासना क्रिया सापेक्ष माना जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता ये न से कहा ये सूत्रात्मक उत्तर है और सूत्रात्मक ही हेतु हैं क्रियाश्रेत तो अनुपत्ति आत्मन आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता क्योंकि श्रुति उसे निष्क्रिय निष्कल निरंजन बता रही है क्रियाश्रयत्व तो अनुपत्ति आत्मन ये जो सूत्र है हेतु सूत्रात्मक हेतु इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है यद आश्रया इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में अनुपत्ति स्फुटती यदित अनुपपत्ति यानी आत्मा में क्रियाश्रयत्व की अनुपपत्ति को स्फुटी का है स्पष्ट करते हैं यद आश्रया इत्यादि वाक्य से नहीं नहीं भाष्य में।, में तो यदि लिखा है क्या, क्या? यदाश्रय ऐसा दीर्घ है द दीर्घ है आपके उसमें ये दी है क्या जो है, हाँ नहीं, बात में बात जो है, यदी, यदी नहीं नहीं उसका अवतरण क्यों समझ रहे हैं आप है उससे पूर्व वाला समझ लीजिए आश्रया क्रिया तो ह्यो हाँ। हाँ? हा यद आश्रया क्रिया तम अकुवती नई आत्मा न लभते इसी वाक्य का अवतरण है अनुपत्ति स्पुटती अनुपत्ति को स्पष्ट करते हैं तो अनुपत्ति क्या तो आत्मा में क्रिया आश्रयत्व की अनुपत्ति तो आत्मा में क्रियाश्रयत्व के अनुपपत्ति को स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार क्रिया इत्यादि से तो भाष्य में है यदश्रया क्रिया तम अकुवती अविकुवती नैव आत्मा लभते तो ते क्रिया जिस आश्रय में रहती है क्रिया का जो आश्रय बनता है तो वह क्रिया जिस आश्रय में रह, उत्पन्न हो रही है वह अपने तम यानी अपने आश्रय को क्रिया का जो आश्रय है यद आश्रया में यद शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को तम अभिकुर में तम शब्द से लेना तो जिसमें क्रिया उत्पन्न हो रही है उत्पन्न होकर के रह रही है तम अभिकुर उसे विकृत किए बिना आत्मान नहीं वलभते आत, उसे आत्मलाभ प्राप्त नहीं होता यानी क्रिया का स्वरूप ही अभिव्यक्त नहीं होता क्रिया को अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिस आश्रय में वह उत्पन्न होगी उस आश्रय को विकृत करना पड़ता है वो तभी वह आत्मलाभ प्राप्त करती है यानी निष्पन्न हो पाती है क्रिया निष्पन्न ही नहीं होती संपन्न ही नहीं होती अपने आश्रय को विकृत किए बिना यह एक नियम हुआ तो क्रिया उत्पन्न होगी तो अपने आश्रय को विकृत करते हुए ही उत्पन्न होगी तो ऐसी अपने आश्रय को विकृत करने करना जिसका स्वभाव है ऐसी क्रिया का आश्रय यदि आत्मा होगा तो निश्चित है वो विकारी सिद्ध होगा और विकारी होगा तो अभिकार्यो युच्य इत्यादि श्रुति तथा गीता वचन ये व्यर्थ हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा उसका विरोध होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यदि आत्मा क्रिया क्रिय विक्रियत्यत्व आत्मन प्रसज्जेत आत्मा यदि क्रिया का आश्रय बन करके क्रिया से विकृत हो जाएगा विकारी होगा तब तो अन्य प्रसज्जेत आत्मा में अनित्यत्व की आपत्ति आएगी और श्रुति कहती हैं और ये गीता का वाक्य मान लो या श्रुति का मानो लो अविकार्यो यते या अयम यानी आत्मा अविकार्य उच्यते चयम आदिनी वाक्यानि बाध्य तो इन शास्त्र वचनों का बाद होगा यदि क्रिया से आत्मा को विकृत मानेंगे तो आत्मा विकारी हो गया आत्मा में अविकारीत्व तो बताने वाले श्रुति वचन बाधित हो जाएंगे वो तो पढ़ा न मैंने अभी अभी पढ़ा भाष्य में तो यदि आत्मा आत्मा क्रिय या विक्रियत अनित्यत्व आत्मा यह भी पढ़ करके ही अविकार्यो या मुच्छेते इसको पढ़ा था तो यदि आत्मा को क्रिया से विकारी होता है ऐसा मानेंगे तो जो भी विकारी हैं, विकार है वो अनित्य होता है तो आत्मा में भी अनित्यत्व तो दोष आएगा विकारी होने से विकार रूप होने से और आत्मा को अविकारी बताने वाला जो शास्त्र वचन है वो बाधित होगा ये यहाँ पर कहा अभिकारियोंच्यते एव आदिनी वाक्यानि और रन अनिष्टम तत्ष्ट तत् आत्मा में अविकारी को बताने वाला वचन का बाध शब्द से लेना शास्त्र वचन बाध वह अनिष्ट है नहीं है इसलिए तच अनिष्ट में तत्शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार यानी वाक्य उससे पहले थोड़ी टीका है एक वाक्य में क्रिया ही स्वाश्रय संयोगादी विकारम अभी न जायते यदाश्रया क्रिया तम अभी कुर्वती नए आत्मा लभते इस वाक्य का यह अर्थ है कि क्रिया अपने आश्रय में संयोगादि विकार को उत्पन्न कराए बिना उत्पन्न नहीं होती संयोगादि विकार आश्रय में संपादित करते हुए ही उत्पन्न होती है आश्रय को विकारी बना करके ही उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं गमन क्रिया पूर्व देश से गन्ता का वियोग और उत्तर देश के साथ संयोग कराते हुए ही गमन क्रिया संपन्न होती है तो गन्ता ये क्रिया का आश्रय है गमन क्रिया का आश्रय तो गमन क्रिया का आश्रय है जो गन्ता उसका पहले गमन क्रिया प्रारंभ करते समय जिस देश में है उस देश से वियोग और उत्तर देश के साथ संयोग रूप विकार घनता में उत्पन्न करते हुए ही उत्पन्न होती है जैसे ऐसे कोई भी क्रिया अपने फल का आश्रय स्वाश्रय को बनाते हुए ही उत्पन्न होगी आगे है भाष्य में और एक वाक्य तस्मात्वाश्रया क्रियात्म संभवती इसलिए आत्मनिष्ठ क्रिया नहीं मानी जा सकती तो ये दो विकल्प किए थे ना आत्मा में मलापनयन रूप संस्कार संपन्न करने के लिए जिस क्रिया की अपेक्षा है सबसे पहले तो दो विकल्प किए कि आत्मा में मल सत्य है कि कल्पित है तो कल्पित मल होगा तो ज्ञान से ही निवृत्त होगा उसको क्रिया की जरूरत नहीं तो सत्य मल है ये मानेंगे यदि तो फिर उस आत्मनिष्ठ सत्य मल का निराकरण करने वाली जो क्रिया वह आत्मनिष्ठ है कि अन्य निष्ठ है आत्मनिष्ठ क्रिया से आत्मनिष्ठ सत्यमल निवृत्त तो होगा ऐसा कहेंगे तो आत्मा विकारी होगा उसमें अनित्यत्व दोष प्राप्त होगा ये मानेंगे तो शास्त्र का बाद होगा आत्मा को नित्य बताने वाले शास्त्र का ये दोष आया इसलिए आत्मनिष्ठ क्रिया सत्यमल की अपनेन कर्त्री है ये नहीं कहा जा सकता तो मानना पड़ेगा फिर दूसरा विकल्प आत्मनिष्ठ सत्यमल की अपनेन कर्त्री क्रिया अन्यनिष्ठ अन्य उसका उत्थापन करके द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है ये लिखते हैं अन्याश्रयास्तु इत्यादि के अवतरण में टीकाकार न द्वितीय अन्येति तो न द्वितीय यानी जो आत्मनिष्ठ सत्यमल की निराकरण करने वाली क्रिया के विषय में दो विकल्प हैं वो आत्मनिष्ठ है कि अन्य निष्ठ हैं उसमें से आत्मनिष्ठ मानने पर जो दोष आता है वो अपरिहार्य होने से प्रथम विकल्प छूट गया तो द्वितीय विकल्प जो है अन्यनिष्ठ क्रिया से आत्मनिष्ठ दोष अपनेन होगा करके इसका निराकरण कर रहे हैं न द्वितीय का अर्थ है ये नहीं कहा जा सकता कि अन्यनिष्ठ क्रिया आत्मनिष्ठ दोष अपनेन रूप संस्कार संपन्न करेगी ये न द्वितीय का अर्थ निकलेगा तो न इत्याह द्वितीय क्रियाया अषयवाद न तया आत्मा संस्क्रीय तो जो अन्याश्रया क्रिया है उसका तो विषय ही आत्मा नहीं बनेगा आत्मा विषय न बनने के कारण तया तयान अन्य निष्ठया क्रियया तया ई नाम से लेना आत्मा न संस्क्रियते आत्मनिष्ठ मलापनेन रूप संस्कार संपन्न नहीं होगा हाँ। तो अन्य जिसमें क्रिया रहेगी वह आ, उसका विषय आत्मा नहीं बनेगा हाँ, वो क्रिया का जो आश्रय है वह क्रिया का विषय बनेगा का मतलब क्रिया से जन्य फल का आश्रय बनेगा इसलिए अविषयत्वाद का अर्थ कर रहे हैं कि क्रिया जिसमें रह रही है उस क्रिया के आश्रयभूत द्रव्य के साथ आत्मा का संयोग नहीं होगा ये कह रहे हैं अविषयत्वाद का अर्थ टीकाकार अविषयत्वात यानी क्रिया आश्रय द्रव्य इति आवत। अविषयत्वात के पास वाला जो पूर्ण विराम का चिन्ह है उसकी आवश्यकता नहीं है उसी का तो अर्थ किया है अविषयत्वात यानी क्रिया आश्रय द्रव्य असंयोगित्वात तो क्रिया का आश्रयभूत जो द्रव्य है उसका उसके साथ आत्मा का संयोग न होने से ये का अर्थ निकलेगा तो इसलिए आत्मा अन्यनिष्ठ क्रिया के द्वारा संस्कृत नहीं होगा आत्मा का संस्कार संपन्न नहीं होगा और आगे कहते हैं टीका में एक वाक्य और है दर्पणंतु सवयव क्रिया आश्रय इष्ट का चूर्णादि द्रव्य इति भाव तो दर्पण जो दृष्टांत बताया था वृत्तिकार ने और दर्पण दृष्टांत से आत्मा मोक्ष में तो दिखाना चाहते थे आत्मस्वरूप मोक्ष में तो कहते दर्पण रूप दृष्टांत और आत्मा रूप दृष्टान्त इसमें वैषम्य है दर्पण तो अन्यनिष्ठ क्रिया का विषय बनता है आत्मा अन्यनिष्ठ क्रिया का विषय नहीं बनेगा अविषय है ये वैषम्य है दोनों में आत्मा अन्यनिष्ठ क्रिया का अविषय क्यों होगा निरवय होने से अन्यनिष्ठ क्रिया का विषय बनने का अर्थ है अन्यनिष्ठ निष्ठ क्रिया जो सहयोगी बनना क्रियाश्रय द्रव्य के साथ संयोग होना जिसका संयोग होगा क्रियाश्रय द्रव्य के साथ उसे माना जाएगा अन्य निष्ठ क्रिया का विषय और वह सावय बनेगा निरवय का संयोग नहीं होता क्यों तो वो जो संयोग है उसे व्याप्य वृत्ति मानेंगे कि अव्याप्य वृत्ति मानेंगे ऐसे विकल्प करते हैं तो व्याप्य वृत्ति मानेंगे तो पूरे में रहने की आपत्ति आएगी और अव्याप्य वृत्ति माने मानते हैं तो फिर मानना पड़ेगा एक देश में रहता है एक देश में नहीं रहता तो एक देश का अर्थ होता है अवयव तो जिसके अवयव हैं जो सावयव पदार्थ हैं उसमें तो संयोग उसके एक देश में कुछ अवयवों में रह सकता है कुछ अवयवों में नहीं रह सकता संयोग अव्याप्य वृत्ति पदार्थ हैं व्याप्य वृत्ति पदार्थ नहीं है इसलिए सावय में ही रहेगा ऐसा नियम है और दर्पण सवयव होने के कारण क्रिया का आश्रयभूत जो द्रव्य है इष्ट का चूर्ण आदि पहले ईट को ही पीस करके उसी से दर्पण को साफ किया जाता था तो इष्ट का चूर्ण ये है उस, उसे घिसा जा रहा है चूर्ण को इसलिए घर्ष निघर्षण रूप जो क्रिया उसका आश्रय बन रहा है चूर्ण और उसके साथ चूर्ण के साथ दर्पण का संयोग हो सकता है दर्पण सावय होने से इसलिए इष्ट का इष्ट का चूर्ण निष्ठ जो क्रिया उसका विषय दर्पण हुआ तो विषय होने के कारण अन्य निष्ठ क्रिया का विषय बनने के कारण अन्य निष्ठ क्रिया से दर्पण निष्ठ मलापनयन रूप संस्कार संपन्न हो सकता है ऐसे आत्मा का अन्य निष्ठ क्रिया से मलापनयन रूप संस्कार संपन्न होने के लिए आवश्यक होगा कि अन्य क्रिया के आश्रयभूत द्रव्य के साथ उसका संयोग हो लेकिन आत्मा निरोय होने के कारण संयोग नहीं होगा का ही संयोग माना जाता है संयोग अव्याप्य वृत्ति पदार्थ गुण होने से ये यहां पर कहते हैं कि दर्पणंतु सवय क्रिया इष्ट इष्टका चूर्ण आदि जो द्रव्य हैं उसके साथ उसका संयोग हो सकता है दर्पण का इति भाव अब अन्य क्रिया अन्य क्रियया अन्यो न संस्क्रियते ननु इति ननु इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है ये कह, अभी एक प्रकार से एक भाष्कार भगवान ने कहा ये समझ रहे हैं पूर्व पक्षी कि अन्य निष्ठ क्रिया से अन्य का संस्कार नहीं होगा ये जो भाष्कर भगवान ने कहा ऐसा समझ करके यद्यप ऐसा नहीं कहा है भाष्कर भगवान ने तो दृष्टान्त में इष्ट का चूर्ण निष्ठ निघर्षण क्रिया से दर्पण का संस्कार माना है वैसा आत्मा का नहीं होगा करके कहा अविशय होने से लेकिन सिद्धांत के कुछ अंश को समझने से कुछ अंश को न समझने से शंका उत्पन्न होती है तो शंका करने वाले समझ रहे हैं कि भाष्यकर भगवान ने यह कहा कि अन्य निष्ठ क्रिया से अन्य का संस्कार नहीं होता यद्य दृष्टांत में तो स्वीकार किया लेकिन वो छोड़ दिया और दृष्टांत में संभव नहीं है ये कहा कि आत्मभिन्न द्रव्यनिष्ठ क्रिया से आत्मा का संस्कार नहीं हो सकता क्योंकि उस क्रिया का अविषय आत्मा है यानी क्रिया आश्रय द्रव्य से असंयोगी आत्मा है ये कहा है लेकिन इसको स्वीकार न करके सीधा ये समझ लिया कि भाष्यकार का कहना है अन्य निष्ठ क्रिया से अन्य का संस्कार नहीं होता और इसमें व्यभिचार की शंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि से ये यहाँ पर कहते हैं कि अन्य क्रिया या अन्यो न इत्यत्र अन्या ननु इति कि ननु देहास्रयया स्नान आचमन नचमन यज्ञोपवीता क्रियया देह संस्क्रीय दृष्ट ते देह और देही अलग अलग हैं दो पदार्थ देह अलग है देही अलग है देही यानि जीवात्मा और उसकी उपाधि है देह शरीर देह स्वामी है जीव और देह है उसका अपना स्व आत्मीय तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये देखा जाता है कि देह का संस्कार होता है स्थान देह करता है तो आचमन भी देह से होता है मुख से मुख भी तो देह का ही एक अंश है यज्ञोपय धारण आदि यज्ञोपयीत संस्कार आदि शरीर के होते हैं और माना जाता है इन स्नान आचमन यज्ञोपीत आदि जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं से संस्कारी बन गया देही देह संस्कृत हुआ यह न मान करके देही मान लेता है कि मैं संस्कारी हुआ मेरा यज्ञोपीत संस्कार हुआ मैंने स्नान किया इसमें मैं तो देही तो देह के क्रिया से अपने आप को मान लेता है युक्त उस क्रिया फल का आश्रय तो इसलिए देह रूपी अन्य आश्रित क्रिया से देही रूपी अन्य पदार्थ संस्कृत हुआ ये देखा जा रहा है इसलिए अन्य क्रिया अन्य निष्ठ क्रिया से अन्य संस्कृत नहीं होता ये कहना गलत है क्योंकि दृष्टान्त मिल रहा है देहनिष्ठ क्रिया से देह स्वामी जीव संस्कृत हुआ मान लेता है ये देखा जा रहा है ऐसा यदि कहा जाए तो न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है समाधान भाष्य का शंका का निराकरण भाष्य का लिखते हैं टीकाकार प्रतिमिम्बितत्वेन नरो इति आपन्नस्य क्रिया आत्मनोमूलाद्याबिंबित गृहत नरोहति भ्रंत्या न क्रियाभ्रंतिया इत्याह इहने तो आत्मनो मूल अविद्या प्रतिबिंबित्व न तो मूल अविद्या में प्रतिबिंब रूप से गृहित जो आत्मा है का मतलब सोपाधिक आत्मा है उसको नरो अहम उसकी उसका पहले कारण शरीर जो अविद्या है उसके साथ तादात्म्य हो जाता है फिर कारण शरीर का अपचकृत पंच महाभूतों के द्वारा परिणाम रूप जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ तादात्म्य होता है और फिर अविद्या रूप कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों के द्वारा स्थूल शरीर में भी तादात्म्य अभिमान होता है और इन तीनों के साथ तादात्म्य अभिमान कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला जो आत्मा वो है एक प्रकार से नरो अहम मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान करने वाला ये उसे अध्यास होता है भ्रांति होती है और इति भ्रांत्या देह तादात्म्यम आपन्नस्य इस भ्रांति के कारण शरीर के साथ तादात्म्य संबंध हुआ है जिसका ऐसा जो आत्मा है वह देह की क्रिया को मान लेता है अपनी क्रिया देह के साथ तादात्म्य कर लिया ना तो फिर जिसके साथ तादात में कर लिया उसके जो भी धर्म हैं स्नानादि आदि क्रियारूप धर्मों को भी अपने में आरोपित करता है और उनका फल जो संस्कार है उसको भी अपने में आरोपित कर लेता और मान लेता है स्नानादि क्रियाओं से मैं संस्कृत हुआ ते कह रहे हैं कि क्रियाश्रयत् तो भ्रांत्या संस्कारियो तो भ्रमात् न व्यभिचार ये आत्मा जो अपने आप को स्नानादि क्रिया से संस्कृत समझ रहा है संस्कार संपन्न समझ रहा है वह आत्मा वास्तविक आत्म स्वरूप नहीं है मोक्ष स्वरूप आत्मा नहीं है वो मोक्ष को जिस आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है तदात्मक नहीं है वो तो है पहले बताया नित्य शुद्ध तो वो तो कभी स्थान से होने होने वाला जो मलाप नयन उससे युक्त ही नहीं आचमन से निवृत्त होने वाला जो मल दोष उस दोष वाला भी नहीं है यज्ञोपीत से निवृत्त होने वाला जो दोष उस दोष वाला भी नहीं है इन स्नान आचमन यज्ञोपीतादि देहगत क्रिया से निवृत्त होने वाला जो दोष उन दोषों से युक्त मोक्ष स्वरूप आत्मा नहीं है उसे हम असंस्कार्य बता रहे हैं वो, वो संस्कार्य नहीं है करके और स्नान से निवृत्त होता है दोष देहगत और उस स्नान से निवृत्त दोष से युक्त जो देह तदात्मक ही देह के साथ तादात्म्य करके अपने आप को समझने वाला ये मान लेगा कि स्नान क्रिया से निवर्त्य दोषों से मैं दुष्ट हूँ दोषवान हूँ वो दोष मेरे में हैं उसके लिए स्नान रूप क्रिया की जरूरत है वो स्नान करेगा और समझेगा कि अब मैं शुद्ध हो गया पसीना आदि से होने वाली जो दुर्गंधी आदि शरीर में वो दुर्गंधी रूप दोष से अपने आप को दूषित समझेगा दुर्गंधी है शरीर में वो शरीर के साथ तादात में करके समझ रहा है कि मैं पसीना आदि से होने वाली दुर्गंधी से युक्त हूँ तो साबुन लगा करके स्नान आदि करेगा वो दुर्गंधी से अपने आप को उस समय रहित समझेगा अब मेरा संस्कार हो गया स्नान क्रिया से लेकिन वो जो आत्मस्वरूप है नित्य शुद्ध उसको तो वो पसीना ही नहीं आता ऐसा कोई मल ही नहीं उसमें जो स्नान से निवृत्त करना है हटाना है ऐसा कोई दोष उसमें है ही नहीं जो आचमन क्रिया से निवृत्त होगा ऐसा कोई दोष है ही नहीं उसमें जो यज्ञ से निवृत्त होगा और जिस आत्मा का संस्कार यहां पर बताया जा रहा है वह आत्मा तो भ्रांति से अपने आप को देह रूप ही समझ रहा है यह यहाँ पर कहा कि न इत्यादि से कहा जा रहा है भाष्य में है नहादि संहत से अविद्यागृहित आत्मन संस्क्रिय मनवाद कहते हैं स्नादी क्रिया संस्क्रिय मन आत्मा है देहादि से संघत आत्मा संघत यानी तादात्म्यापन्न, तो देहादी के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा को माना जाएगा संस्क्रिय मान स्नानदि क्रियाओं से और वो कैसा है तो और एक विशेषण है आत्मा का दो विशेषण है न देहादी संगत आत्म और अविद्याग्रहितस्य, यानी अविद्या आत्मतादात्म्या पन्न, गृहित तो अविद्या में प्रतिबिंबित रूप से गृहित जो आत्मा यानी सोपाधिक आत्मा टीका है थोड़ी आ, आगे और थोड़ा भाष्य देखिए फिर टीका को देखते हैं प्रत्यक्षम ही स्नान आचमना देर देह समुवाय तम तो ये जो स्नान आचमनादि क्रियाएं हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हैं, देहगत हैं करके इन स्नान आचमनादि क्रियाओं में देह समयित्व इसमें समुवाय शब्द का अर्थ है संबंध समुवायी का अर्थ हो संबंधी आश्रित तो दिहाश्रिता है स्नानादि ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण से स्नानादि क्रियाएँ दश्रिता है ये निश्चित है और तया संगत एव दश्र अविद्यया कच्चि आविद्य संस्क्रियते इति संस्क्रीय तया तयाने प्रत्यक्ष प्रमाण से तत्व निश्चित जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से तया शब्द से लेना, तया देहाश्रयया इन दो शब्दों से प्रत्यक्षादी प्रमाण से तुरूपेण निश्चित जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को लेना तत इसमें तत्संग शब्द से देह को लेना तो देह क्रिया के आश्रयभूत देह से तादात्म्यापन्न ही कोई कस्चित कोई निरूपाधिक आत्मस्वरूप से विलक्षण सोपाधिक आत्मा आविद्य आत्मत्वेन पिगृहित तो देहादि के साथ तादात्म्य करके आत्म रूप से परिगृहित जो है वह संस्कृत है जो पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो संस्कृत नहीं हो रहा है इन देहगत स्नान क्रियाओं से अपितु इन शरीरादियों के साथ तादात्म्यापन्न जो कर्ता भोक्ता के रूप में निश्चित आविद्यक आत्मस्वरूप है वो संस्कृत हो रहा है तो कश्चित अविद्या आत्म आत्मत्वे आत्मत्वेन परिगृहित संस्कृत वो कश्चित अविद्य आत्मत्वेन न परिगृहित कश्चित कौन है वो जीव है कर्ता भोक्ता अपने आप को समझने वाला वो संस्कृत हो रहा है उसका देहादी के साथ तादात्म्य है वो स्वरूप आत्मा नहीं है मोक्ष स्वरूप आत्मा नहीं है और हम जिसको अस, असंस्कार्य बता रहे हैं संस्कार्य नहीं है करके बता रहे हैं वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसका संस्कार मलापनयन रूप नहीं होगा अन्य आश्रित क्रिया से उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि यथा अच्छा पहले कश्चित शब्द का अर्थ टीका में देखिए यह जो लिखा न कि कश्चित अविद्या आत्मत्वेन न परिगृहित संस्कृतें इतुक्तम तो अनिश्चित ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप इत वो ऐसा कौन है जो अविद्या परिगृहित आत्मत्वेन न परिगृहित है ऐसा कोई कौन है तो कहते हैं जिसका वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है वह निश्चित नहीं है अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मत्म रूपेण जो ज्ञात नहीं है ऐसा देहादि रूप से ज्ञात आत्मा वो कभी मनुष्य रूप से ज्ञात होगा कभी देवता रूप से ज्ञात होगा कभी पशु रूप से ज्ञात होगा कभी चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जो भी शरीर धारण करेगा उस कार्यक्रम संजात रूप से ज्ञात हो जाएगा तो अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप एक वाक्य और है भाषण टीका में यत्र आत्मनि विषय हाँ आरोग्य के विषय में आरोग्य पर ठीक ठीक हाँ, उसका है तो यथा इत्यादि जो दृष्टांत हैं ये समझाने के लिए हैं कि देह के साथ जिसका तादात्म्य है जो ब्रह्म रूप से अनिश्चित हैं वही देहगत क्रिया से संस्कृत माना जाता है अपने आप को संस्कृत मानता है इसको समझाने के लिए ये दृष्टांत आ रहा है देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन इत्यादि ईश्वर चर्चा करते हम लोग कल ओ पूर्ण